तत्वदर्शी तो तो आचार्य से उपदेश प्राप्त करके पंचकोश विवेक के द्वारा पराम निर्वृत्ति मुख्य को प्राप्त करते है ये कहा गया है के अन्नादय पंचकोश पांचकोश है अन्नमे आदि पांचकोश कौन हैकांक्षायान उपदिशति पांचकोशों को दिखाते है अन्न प्राणो मनो बुद्धि पञ्चते नंदे पंचते कौशास्तेरावृत स्वात्मा कौशास्तरा स्वात्मा विस्मृत्या संस्मृति व्रजेत व्रजेत पञ्चते अन्नम प्राणो मनो बुद्धि आनंद पांचकोश ते पंच अन्न हे प्राण हे मनोहे बुद्धि हे आनंद और मय लगाते अन्नमेय प्राणमय मनोमय बुद्धिमय आनंदमय ते ते को, को पंच ये पांचकोश ते आवृत स्वात्मा इन पांचकोश से, से स्वात्मा आवृत जैसे खड़ग का कोष से खड़ग ढका गया है इसी प्रकार पांच कोष से अपना स्वरूप आभूत आच्छादित है विस्मृतिया आच्छादित होने से उसका दर्शन ज्ञान नहीं होता है विस्मृतिया में भ्रज अपने स्वरूप के विस्मरण से अज्ञान से संसार को प्राप्त करता है जीवन संस्कृति संसार भ्रजित कक्षेत टीका में अन्नम प्राणो मनु बुद्धि आनंद पंच कोश ये पांच पांच का नाम कह दिया बुद्धि जो कहा बुद्धिर्ज्ञानम विज्ञानम को ज्ञान है तेजाम अन्नादीना कोश शब्दाविधेय के कारण मन्न प्राण मन कोश शब्द से क्यों कहा गया कोश शब्द का अभिधेय वाच्य अर्थ है कोश शब्द से कहा जाते हैं अन्नमय आदि को कोश शब्द से क्यों कहा जाता है उसका कारण कहते कोश से आत्मा अच्छादित होने से उनको कोश शब्द से कहा गया जैसे खड़ग अच्छा का अच्छा कोष अच्छादक ऐसे अन्नमय प्राणमय मनमय अभी अपने स्वरूप का आच्छादक उनसे आच्छादित ढका गया ते ही कोशे आवृत आवृत करते आच्छादित अच्छादित अच्छा कौन स्वात्मा स्वात्मा स्वात्मा अपना स्वरूप स्वरूप आत्मा ढका गए है ढका गया है पांच कोशिश विस्मृत्या स्वस्वरूपरण है विस्मरण न अपने स्वरूप विस्मरण ज्ञान अन्य से संस्कृति में ब्रजित संसार को प्राप्त करते हैं, संसार क्या है जननादि प्राप्ति रूपम, जननादि से जन्म मरण जरा व्याधि सुख दुख सब कुछ लेला ये पूरा जननादि प्राप्ति रूप संसार को ब्रजित प्राप्त करता है अर्थ स्पष्ट है कोष कहा गया इसलिए कोषो यथा कोषकार कृमेर आवरक है क्लेश हेतु एक कृमि है वो कोष बनाता है कोषकार कृमि कोषकार जो कृमि है वो कोष उसका आवरक आच्छादक उसके अंदर स्वयं आच्छादित हो जाता है जो कोष से बनाते हैं वस्त्र बनाने के उसको लेते हैं वो कोष को लेकर के जाते तो उसके अंदर कीटा भी मर जाता है उसका आवरकहन से क्लेश हेतु कभी कभी खोल करके चल जाता है नहीं तो अंदर रहता है तो मर जाते। जातेष है जिस प्रकार कोषाकार सिल्की कहते इन, इन, होता है क्या कहते उसको रसम रेशम कहते कृमिका आवरक होने से क्लेश हेतु ठीक इसी प्रकार ये अन्नादे ये कोष है आवारकहन से क्लेश के तु किसका आवरक अद्वे आनंदत्व आदि आवरकते आनंदत्व स्वरूप आत्मा उसका आवरक ढक देते कौन से? आत्मन क्लेश हेतु क्लेश का हेतु क्रोश कामिका क्लेश हेतु एक कोष ये पांच कोष आगर है अद्वै आनंदत्व स्वरूप का आवरक आच्छादक उनसे क्लेश हेतु क्ले हेतु से उनको भी कोष शब्द से कहा गया कोशा उच्च अंत कही जाते हैं ओ तोषा स्वरूप क्रमण विदयती अभी पांचकोश है इनका स्वूप क्रमशः वित्वादन करते एक क्रमश अन्नमय प्राणमय से क्रम से करते हैं सैत पंचीकृत भूत देह स्थूलो न न संयो लिंगे, लिंगे तो राज कर्मेंह थो दे उत्पन्न होता है स्थूल देह अन्नसन्नमे कोशे अन्न संज्ञा योश से सकोश अन्न संज्ञक भूतों से भूत उत्पन्न होता है यह स्थल शरीर पंचीकृत भूतों का कार्य ही स्थूल देह है संज्ञक दे अन्नमयको अन्न, अन्न है संज्ञा नामक ये अन्नमयकोश कथन कर दिया आगे कहेंगे प्राण है लिंगे तो राजस ही प्राण ही प्राण कर्मेन्द्र स लिंगेतु तु लिंग में में में सर्र में प्राणमय कोश अन्नमय कोश तो स्थल हो गया तूल देह और लिंगेतु तो प्राण प्राणमय को सी प्राणे कर्मेन्द्रे सह राजस है प्राण रजगुण का कार्य है अपन अपंचीकृत पंच महाभूतों के समस्त समष्टि रजवंश से प्राण बनता है तो रजों का कार्य होने से राजस हो गया राजस इमे राजस प्राण है एक ही प्राण होने पर भी व्यापार वृत्ति भेद से पांच है तो पांच प्राण है और कर्मेन्द्रिय सह पांच कर्मेन्द्रियो से मिलकर के पांच प्राण पांच कर्मेन्द्रिय मिल जाने पर यह हो गया प्राण है प्राणमय कोषण राजस प्राण ही कर्मेन्द्रिय सह प्राण प्राणमय कोष लिंग शरीर इत्यादि न इस श्लोक से आरंभ करके आगे मोदादि वृत्ति अंत्य न मोदादि वृत्ति भी छत्तीस में आएगा वहां तक साध श्लोक द्वे न सह सार्ध आधा के साथ श्लोक द्वे दो श्लोक दो श्लोक और स्लोक सार्ध ढाई श्लोक साढ़े कहते थे सार्ध अर्ध्य न सह ढाई श्लोक में कहते उत्पन्नः पंची उत्पन्न पंचीकृत उत्पन्न होता है स्थूल देय अन्न संज्ञक पंचीकृत भूत होने पर पंचीकरण होने पर पंचीकृत भूत हुए उससे स्थूल शरीर उत्पन्न होता है अन्न संज्ञक हैन्नमेय शनमय शब्द से कहा गया अन्नमय शब्द होता है प्राणमेय कोशस्तु प्राणमेवश लिंग शरीर में वर्तमान लिंग शरीर में सूक्ष्म शरीर में वर्तमान ही राज से ही पांच प्राण है रजोगुण का कार्य उनसे उनको राजस कहा गया रजोगुण कार्यभूत ही रजोगुण का कार्य प्राण समि रजोगुण का कार्य है प्राण अपी के पंच महाभूतों राज्य राजस्व से प्राण बनता है तो राजस हो गया प्राण रजोगुण कार्य होते प्राण तो प्राण कितने हैं पांच है, है। प्राणादि वायु भी पंच भी प्राण व्यान उदान समान पांच है वायु वो प्राण पांच है और बाघादि भी कर्मेन्द्र ही सह बागादि कर्मेन्द्र पांच है मिलकर के दस भी प्राणमय कोष बनता है अन्नमय कोष प्राणमय कोश दोनों को कथन कर जा इस जाएक में न साकं साकं सात्ति साकै विमर्षात्मनोमयर्षात्मा तैरव साक विज्ञान मयोधीर्श्चयात्मका धीरेन्द्रियक विमर्षात्मा मनोमय सी अनुभतिर न मनोमय कौश कैसे बनेगा सात्विक विमर्षात्मा विमर्श आत्मायस्य मन है संशयात्मक मन विमर्षात्मा विमर्शे संशय साक सह ज्ञानेन्द्र के साथ ज्ञानेन्द्र सात्विक सत्वगुण का कार्य अपीकृत पंच महाभूत के पृथक पृथक सत्व से ज्ञान इंद्रिय बनते हैं तो सात्विक होगी सात्विक ज्ञानेन्द्र के साथ विमर्श आत्मा मन मिल जाने से मनोमय कोष है और तेरे वाकम वही सात्विक ज्ञानेन्द्र के साथ धीर निश्चयात्मिका विज्ञानमय पांच ज्ञानेन्द्र के साथ मन मिल जाने पर मनोमय कोष है और उनके साथ पांच ज्ञानेन्द्र के साथ निश्चयात्मिका धीर निश्चय है आत्मा स्वरूप जिसका ऐसा जो बुद्धि मिल जाने पर उसका नाम होता है विज्ञान में कोश पांच ज्ञानेंद्रिय के साथ मन मिला तो मनोमय कस पांच ज्ञानेंद्रिय के साथ विज्ञान मिलने से बुद्धि मिलने से में विज्ञान, विज्ञान में विकसा विज्ञान कैसा है धी कैसा है निश्चय आत्मी का धी विज्ञान में विकोष होता है टीका नहीं विमर्शात्मा का तो संशयात्मकम विमर्श संशय आत्मा यशयात्मक पंचभूत शक्तो कार्यम य पांच भूत के सत्वांश से बनता है अंतकरण सत्व गुण का कार्य मन उत्तम पहले कहा गया है तत्वेंद्र सात्विक ज्ञानेंद्रिय क्योंकि प्रत्येक भूत के सत्वांश से अलग अलग ज्ञानेंद्रिय बनते है प्रत्येक हम भूत सत्व कार्य भूत ही भूतों के सत्वगुण के कार्य होते ही सूत्रादि पांच ज्ञानेन्द्रिय ज्ञानेन्द्रिय स्रोत्रादि भी पंच भी ज्ञानेन्द्रीय स्रोत्रादि पांच ज्ञानेन्द्र के साथ मन मिलने पर साकम सहितम मिलने पर मनोमय इति सियादेण संबंध सियात क्रियापद प्रथम श्लोक में आया था सियात पंचीकृत भूतत्व वो सियात यहाँ मिला देने से मनोमय कोश सियात इसके पूर्व संबंध करना ये मनोमय कोश हो गया आगे निश्चियात्मिकाधि तेरेव साकम विज्ञानमे निश्चय निश्चय है ज्ञान बुद्धि निश्चयाधी निच बुद्धि सत्वुद्धि तेषाथल अच्छी पंच महाभूत के का कार्य रूप बुद्धि तेरे व सत्वुण तेर ही तैरव पूर्वंद्रिय ज्ञाने के साथ मिलने पर साक सख्य कोश विज्ञानमय आख्या है नाम विज्ञान में नाम को कुश होता है ज्ञानेन्द्र पांच है कि विज्ञान बुद्धि मिल गया तब है। तो विज्ञान में भी कुश सत्वमानंद कारणे सत्वमानंद मोदादि मोदादि भवेत् मो भवेत् कारणी त मलिन कारणसान सात प्राज्ञ सत्मान फैलाया अविद्या है कारण शरीर कारण सत्व गुण मलिन सत्व है, है मोदादि वृत्ति भी सह वृत्तियों के साथ मिल करके वही अज्ञान आनंदमय कोष होता है यहाँ तक कोषों की व्याख्या हो गई कारण कारणे सत्व आनंदमय मोदादि बुद्धियों के साथ मिलकर के कारण शरीर में जो मलि सत्व है वो आनंदमय कोष है तत्त कोशेशम्याद आत्मा तत्नमय भवेत आत्मा के लिए कहा अन्नमय प्राणमय अन्नर ततो अन्य अंतरात्मा मनोमय अन्य अंतरात्मा विज्ञानमय ऐसे सब कहा गया आत्मा को तो आत्मा वस्तु तो नहीं है किंतु तत्व कोशिश तो तादात्म्य आत्मा अलग अलग कोश के साथ तादात्म्य भ्रम होने पर अभिमान होने से आत्मा तत्तमय हो जाता है तत्तमय से व्यवहार किया जाता है होता नहीं वास्तव अभिमान होने से व्यवहार किया जाता है टीका में कारण कार्य करते कारण सरभूतायाम अभिद्याम ये कारण का अभिद्या में य मलिन सत्वअस्त सत्व सत्व का सत्व रजगुण तमगुण से कलुषित है अभिद्या में सत्व प्रधानते है कि मलिन है तत्मोदादि वृत्ति तत्कार मणिन सत्व मोदादि वृत्तियों के साथ वृत्ति है परिणाम अंतकरण का मोद कैसे प्रिय मोद प्रमोदा के ही एक वृत्ति है नाम उसका प्रिय एक है मोद और एक प्रमोद कैसे होता है इष्ट दर्शन लाभ भोग जन्य ही इष्ट दर्शन जन्य वृत्ति है प्रिय जो इष्ट है हमको चाहिए उसके दर्शन से बड़ा खुश और प्रिय हो गया इष्ट दर्शन होने पर प्रिय है क्योंकि इष्ट के प्राप्त लाभ हो गया तो मोद लाभ होने पर इष्ट का भोग करने पर जो सुख विशेष होता है उसका नाम प्रमोद प्रकृष्ट मोद इष्ट दर्शन से क्रम से इष्ट दर्शन जन्य सुख विशेष का नाम प्रिय इष्ट लाभ जन्य सुख विशेष हो गया मोद इष्ट भोग जन्य सुख विशेष हो गया प्रमोद प्रिय मोद प्रमोद इष्ट दर्शन लाभ भोग जन्य ही सुख विशेष ही सुख विशेष सहितम आनंदमय सुख विशेष के साथ आनंदमय मलिन्र सत्व है अज्ञान उसमें सुख विशेष रहेगा सुख विशेष की वृत्ति सुख विशेष वृत्ति और संस्कार रहेगा सुश्रुति अवस्था में अज्ञान है उसमें अंतकरण नहीं रहता है अंतकरण का जो अंतकरण कार्य सुख है अंतकरण की वृत्ति परिणाम वो सुख सुश्रुति अवस्था में नहीं होने पर भी संस्कार रूप से रहता है सुखजन्य संस्कार अज्ञान में रहता है तो ऐसे वृत्ति विशिष्ट अज्ञान को ही आनंदमय कोष कहा गया है इसलिए उसका नाम आनंदमय आनंद का संस्कार उसमें रहता है आनंदमय कोष न स्थल सर्जादि नाम अन्नमयदि शब्द वाच्यति। थी स्थूल सर्ज यदि अन्नमय शब्द का अर्थ हुआ न तो सूक्ष्म प्राणमय मनोमय विज्ञानमय तीन आ कारण सर तो तो तो हो गया आनंदमय कोष हो गया तो ऐसा यदि है तो तैतरे उपनिषद में आया स वाय स पुरुषो अन्न इति उपक्रम आरंभ करके पुरुष को कहा गया अन्न रसमय पुरुष है आत्मा उसको अन्नरसमय कहा गया तस्माद्वाय बा ये तस्मात अंतरात्मा प्राणमय जो अन्नरसमय रूप आत्मा है उससे अन्न अंतरात्मा प्राणमय है प्राणमय को भी आत्मा श्रद्धे से कहा गया जो अन्य अंतरात्मा मनोमय और प्राणमय से अंतरात्मा मनोमय अन्न है तो मनोमय को आत्मा शब्द से कहा गया इत्यादि श्रोतत्वाद आत्मनु अन्नमयद शब्द वाच्य में कथम उच्चत आत्मा को अन्नमय प्राणमय मनोमय कैसे कहा गया ये तो अन्नमय मनोमय प्राणमय कोष अलग है तो तैतरी उपनिषद में आत्मा को ही अन्नमय मनोमय प्राणमय कैसे कहा गया कथम उचित आशंक इसे शंका करने पर उसका उत्तर देते है देहादिना दे अन्नादिविकारे अन्नमि शब्दवाच्यत्व वस्तु तो देह है अन्नमय शब्द का क्योंकि अन्न पेय पानी का विकार है, अन्न रसा आदि का विकार होने से उसको अन्नमय शब्दवाच्य देह हुआ इसी प्रकार प्राणमय मनोमय विज्ञानमय यह सब भूतों का कार्य है, आत्मा नहीं आत्मस्तु तेन तेन कोषेन तदात्माभिमादित वास्तव कोश तो आत्मा से भिन्न नहीं है किंतु आत्मा का यदि स्थूल शरीय के साथ तादात्मा अभिमान जब होता है वो अन्नमय का कोष कहा जाएगा प्राण के साथ तादात्म हो गया तो प्राणमय मन के साथ हो तो मनोमय ऐसे तत्त कोष के साथ तादात्मा अभिमान होने से तादात्म्य एक रूप अभिमान अज्ञान के कारण स्वरूप अज्ञान होने से यह कोष में अहम बुद्धि हो जाती कभी देह कभी को मान्यता है कभी को कभी मन को कभी बुद्धि को विमान होने से ही उसमें भी कोष शब्द प्रयोग होता है तत्त कोश ताद तो आत्मा तत्तमय आत्मा में तत्तमय अन्नमय प्राणमय मनमय ऐसा व्यवहार किया जाता है श्रुत्र भी व्यवहार किया गया वह मुख्य जो शुद्ध आत्मा उसको बताने के लिए ही अन्नमय से लेकर के क्रम से जैसे स्थूलारुंधत न्याय सप्तर से सात ऋष रहते उत्तर दिशा में सप्तर में ष्ट ऋति का नाम है वशिष्ठ उनके पास एक छोटे अरुंधति अरुंधति बहुत सूक्ष्म है उसको सीधा नहीं दिखा सकते हैं दिखाने के पहले जो पुस्तक कोई, तो स्थला अरुंधति न्याय पहले ध्रुवतारा बड़े बड़े नक्षत्र दिखाए देखो सात बड़े बड़े नक्षत्र दिखते हैं खारती गिनती करेंगे वो पुस्तक अरुंधति कौन है सात अरुंधति कहते सात नहीं देखो सात देखो एक दो तीन चार गिनती करेंगे क्रतु पुलस्त अस्त्री अंगिरा वशिष्ठ मरीच वशिष्ठ को देखें है छठा देखो ष्ट जब देखता है उसका छठ ही अरुंधति यदि नहीं वो ष्ट के पास है उसके नीचे देखो अरुंधति अरुंधति छोटे होने से उसको दिखाने के लिए पहले स्थूल को दिखाएंगे दिखा करके धीरे धीरे वशिष्ठ को दिखाएंगे उसके पास अरुंधति दिखाते उसका नाम है स्थूला अरुंधति न्याय इस प्रकार आत्मा को बताने के लिए उपनिषद में पहले देह को बताया क्योंकि देह में सऊ की हम बुद्धि होती है इसको मानते मैं मैं मनुष्य हूं मैं पुरुष हूँ मैं मोटा हूं मैं पतला हूँ देह में हूँ बुद्धि तो अन्न रसमय उसके बाद इसमें अहम बुद्धि आत्मा में होने पर कहते हैं अन्नो अंतरात्मा प्राणमय उसके अन्य है उससे अंतरात्मा है प्राणमय फिर देह को में आत्मबुद्धि छोड़कर प्राण को समझेगा फिर बाद में कहेंगे अन्यो अंतरात्मा मनोमय फिर मनोमय को कहेंगे कोषको फिर विज्ञानमय में फिर आनंदमय फिर, फिर कहेंगे आनंदमय का जो अधिष्ठान है पुच्छम प्रतिष्ठा जो प्रतिष्ठा ब्रह्म है वही है ब्रह्मतुमार स्वरूप ऐसे बताने के लिए पांच कोष क्रम से कहा गया उस समय आत्म शब्द प्रयोग किया गया क्योंकि आत्मशब्द शब्द जान शब्द का अर्थ जानना चाहता है शिष्य इसलिए अन्नमय प्राणमय आदि में शब्द प्रयोग किया गया क्योंकि उसके साथ तादात्म्य मान होता है आत्मा में प्रत्येक आत्मा है। तत्त कोश ही तादात्मत उसका अर्थ करते टीका तेन तेन कोश न सदात्म्यात तत्त कोष के साथ तादात्म एक रूप था एक रूपता वस्तु तो होती ही नहीं उसका अभिमान होता है दादात्मा भ्रांति है देह के साथ अहम बुद्धि हो जाती हम मनुष्य स्थूल हो दादात्म अभिमान होने से तोषमय आत्मा अन्नमय प्राणमय मनमय इस आत्मा को कहा जाता है वस्तु तो होता नहीं आत्मा व्यवहार काले अन्नमयादि कोश प्राधान्याद अन्नमयादि शब्द वाच्य व्यवहार काल में अन्नमय शब्द से कहा जाता है कभी प्राणमय शब्द कभी मनोमय शब्द से कहा जाता है व्यवहार काल में ही प्रधान होता है अन्नमय आदि कोष उसको देख करके उसके अनुसार अभिमान के लेकर के आत्मा को अन्नमय प्राणमय मनोमय आदि शब्द से कहा गया वस्तुतः तो आत्मा, तो तो आत्मा तो से भिन्न है कोष के साथ आधात्मा अभिमान होने से भ्रांति होने से ही अन्नमय प्राणमय अन्नमय आदि कहा गया यही विचार करके निश्चय करना है आत्मा से एक कोष भिन्न है पांच कोष से आत्मा भिन्न है पंच कोश विवेक है न लभन से निवृत्ति पहलाया पांच कोष से भिन्न आत्मा को समय जना ये कोश अनात्मा है किसी कोष से किससे बना अपना दृश्य गेय है एत कोश पंचकमच मदीय शरीर इत्यादि तत्व में कहा गया जो मेरा है मेरा ज्ञ है और मेरे से भिन्न है इस प्रकार निश्चय करना यह पांच मेरे से भिन्न है मैं तो उसके दृष्टा हूँ दीर्घ रूप चेतना ये पांच कोश अनात्मा है यही समझने के लिए आगे फिर बताएंगे युक्ति अन्य व्यक्ति श्लोक न्याय तत्त को आत्मन कोषे वैलक्षण द्योतनाथ तादात्म तू तत्मय होता है वस्तुतः तत्तमय नहीं है तू शब्द जो दया है आत्मा कोश से विलक्षण आत्मा में कोशेभ्य वैलक्षण्य है विलक्षणता इसको द्योतन सूचन करने के लिए श्लोक तो में तू शब्द दिया आत्मा ऐसी विलक्षण है सादात्म भ्रांति होने से ही तत्वतमय व्यवहार किया जाता है वस्तु तो आत्मा ऐसी भिन्न है मयो मयो भवे। आगे कहेंगे कि किस प्रकार आत्मा ब्रह्म सिद्ध होगा आत्मा ही ब्रह्म है कोष से भिन्न विलक्षण समझ ले कोष से विवेचन कर ले कोष से अलग अपने स्वरूप का निश्चय हो जाए तो तत्व से आदि महावाक्य से ब्रह्म ज्ञान होता है ओ, ओ।